ये भी लो कानाएं आपको भारत कैसा लगता है खतरनाक है ना कानाएं तो बहुत डरपोक हैं तुम जरा चुप रहो कानाएं आप बताइए सच पूछिए तो मुझे भीड़ अच्छी नहीं लगती और शोर भी, लेकिन घर में आराम मिलता है, और इस घर की सजावट भी बहुत सुंदर है, धन्यवाद। माँ, कानाएं को भारतीय साहित्य में रुचि है? क्या आप इसलिए हिंदी पढ़ती हैं? जी हाँ, मेरी बहन भी हिंदी पढ़ती हैं। वे तो इतिहास का अध्ययन करती हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? माता पिताजी, बड़ी बहन, बड़े भाई, छोटी बहन और मैं। सब लोग उसाका में रहते हैं। आपके भाई साहब की उम्र क्या है? वे क्या काम करते हैं? वे तो डॉक्टर हैं। वे कानाएं से दो साल बड़े हैं। आप तो अच्छी तरह जानती हैं। अब आपके पिताजी कहाँ हैं? वे अभी दफ्तर में हैं। आजकल वे बहुत व्यस्त हैं। लेकिन हाँ, उन्हें भी तुम्हारे बारे में मालूम है।